श्रीमद भागवत कथा तीन प्रकार के तापों को नाश करती है आदि देविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक देवताओं द्वारा हमें कष्ट होता है कभी कभी आप देखते हैं कि जलजला आ जाता है तूफान आ जाता है लोगों के घर गिर जाते हैं वृक्ष गिर जाते हैं तो हमें देवताओं के द्वारा कष्ट हमारे घर का कुलदेव नाराज हो गया कुलदेवी नाराज हो गई साहब हमारी कुंडली में कोई देवों के द्वारा दोष लग गया साहब आदि देवी आदि भौतिक हमें अपने देश में कष्ट हो रहा है हमें अपने शहर में कष्ट हो रहा है हमें अपने मोहल्ले में कष्ट हो रहा है हमें अपने पड़ोसी से कष्ट हो रहा है हमें अपने परिवार से कष्ट हो रहा है हमें अपनी पत्नी से कष्ट हो रहा है हमें हमारी संतानों से कष्ट हो रहा है यह आदि भौतिक और सबसे भयंकर जो ताप है भक्तों आधि अध्यात्मिक ये बड़ा भयंकर ताप है इसके विषय में तो शास्त्रों में लिखा है कि ये तो वो ताप है जो जमीन पर जाकर जिसका वृक्ष लग जाता है इसी कर्म के द्वारा कोई काना पैदा होगा कोई नंगड़ा पैदा होगा किसी के अंग में क्या जन्म से रोग होगा यह आदि अध्यात्मिक किताब होते हैं पिछले जन्मों के जो पाप होते हैं जिसको भोगना पड़ता है लेकिन श्रीमद भागवत की कथा इन तीन प्रकार के तापों को नाश करने वाली है हमारी कथा एक जगह चल रही थी वहां पर इस श्लोक की चर्चा हो रही थी अब हमने कहा कि तीन प्रकार के तापों को नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा एक बुजुर्ग माताजी ने कह दिया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है अब मैं इस कथा को सुनूंगी यानी कि मेरा ये ताप मेरा यह घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा हमने बोला कर लो बात हमने कहा माताजी इस जन्म में तो आप पिछले जन्म के कष्ट को भोग रही हो लेकिन जब आप कथा सुनोगे तो अगले जन्म में आपको ये ताप नहीं सताएगा ओहो महाराज जी ये अगले जन्म में इसका पुण्य मिलेगा कर लो बात तीन प्रकार के तापों का नाश कैसे होता है भक्तों? आपने भागवत सुनने की इच्छा को जागृत किया अभी भागवत को सुना नहीं है तो एक ताप का वही नाश हो गया केवल सोचने से कि मैं भागवत कथा को सुनूंगा तो आदि देवी किताप वहीं पर खत्म हो गया भागवत सुनने की इच्छा से भागवत के पंडाल में जा रहे हो तो रास्ते में ही आदि भौतिक ताप का नाश हो गया अब कथा सुनने के लिए वक्ता के स्वमुख वक्ता के सामने श्रोता बनकर बैठे हो अभी कथा आपने सुनी नहीं है केवल उस पंडाल में बैठे हो तो साब आपका आधी आध्यात्मिक ताप का वहीं पर नाश हो गया तो तीन प्रकार के तापों को श्रीमद् भागवत कथा नाश करती है और भागवत सुनने से होता क्या है अरे भागवत सुनने से भगवान की भक्ति मिलती है भक्ति आती है तो ज्ञान आता है ज्ञान आता है तो वैराग्य आता है और वैराग्य का अर्थ होता है त्याग त्याग कहा गया है वैराग्य को भक्ति आएगी तो ताप तो अपने आप ही नाश हो जाएंगे क्योंकि भक्ति की दासी है मुक्ति तो मुक्ति की भी कामना नहीं रखो भक्ति में क्या करना हमारे वृंदावन के संत कहते हैं मुक्ति मुक्ति तो नून सी खारी लगती है नमक कैसा खारा होता है ऐसे तो मुक्ति हमें खारी लगती है तीन प्रकार के तापों को श्रीमद भागवत की कथा नाश करने वाली है व्यासदेव जी कहते ये बात मैं नहीं कह रहा तो कौन कह रहे हैं बोले महामुनि मुनिकृता महामुनि कह रहे हैं तो व्यासदेव जी महामुनि अपने आप को नहीं कह रहे भगवान व्यासदेव जी महामुनि कह रहे हैं भगवान बद्रीनाथ को सम्यपराश इनका आश्रम है सरस्वती की धारा जहां बहती है और वहीं पर भगवान बद्रीनाथ विराजमान हैं इनके इष्ट बद्रीनाथ धाम व्यासदेव जी कहते हैं जो सत्य हृदय वाले होते हैं निष्कामी भक्त तो होते हैं अरे उनका तो परम धर्म श्रीमद् भागवत होता है और भागवत का चस्का जब उन्हें लग जाता है तो वे संत इस अमृतमयी कथा को कभी त्यागना नहीं चाहेंगे और अन्य जो लोग जीव इस कथा को श्रवण करते हैं प्रेम भाव से और जब इन्हें श्रीमद् भागवत का चस्का लग जावे तो भला संसार में ऐसा कौन होगा जो इस अमृतमयी कथा को सुनना नहीं चाहेगा इसलिए परम वस्तु श्रीमद् भागवत इस श्लोक में व्यासदेव जी ने हमें बताया अब आशीर्वाद और आदेश तीसरे श्लोक में निगम कल गलितम फलम शुक मुखाद अमृता द्रयवासम युतम पिबत भागवतम रसमाल्यनम मुहरू रसिका निगम निगम कहते हैं वेद को वेदों का नाम है निगम नितरा गमयति बोधति स निगम निगमो वेद वेदों का नाम है निगम और वेद का पकावा फल है श्रीमत भागवत जिसमें ना तो गुटली और ना तो झिलका है रस से परिपूर्ण है अब यहां पर एक बात हमको जानने वाली है कि वेद की ऊंच शाख से श्रीमद भागवत का फल नीचे गिरा गल गया होगा फट गया होगा रस टिका कैसे श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं कि यह फल सीधा पृथ्वी पर नहीं आया ये ज्ञान शिष्य प्रशिष्य दि यानी कि शिष्य परंपरा के द्वारा नीचे आया भगवान श्रीमद नारायण के मुख से ब्रह्मा जी के मुख में ब्रह्मा जी के मुख से देव ऋषि नारद जी के मुख में और देव ऋषि नारद जी के मुख से आया व्यासदेव जी के मुख में और व्यास देव जी के मुख से उनके पुत्र सुखदेव जी के मुख में आया ही तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि फट गया होगा गल गया होगा इतनी ऊंचाई से नीचे आया लेकिन कैसे ऊंचाई से नीचे आया परंपरा के द्वारा नीचे आया सब बात तो ठीक है लेकिन सुखदेव जी ने व्यासदेव जी के पुत्र सुख यानी के तोता अब तोते ने तब चौच मारी इस फल पर अब यहां पर यह बात जानने वाली है कि फल लगाता भगवान श्रीमद नारायण की डाल पर तो भगवान नारायण जी की डाल से टपका ब्रह्मा जी की डाल पर अटका ब्रह्मा जी की डाल से टपका देव ऋषि नारद जी की डाल पर अटका और देव ऋषि नारद जी की डाल से जब टपका भक्त हो तो आया व्यास देव जी की डाल पर और व्यास देव जी की डाल पर जब ये फल आया तो व्यास देव जी के पुत्र श्री सुखदेव महाराज जी उड़ते हुए आए और उन्होंने इस फल को मार दी चोंच ये मीठा हो गया और तोता यदि किसी फल को मार दे चोंच वो हो जाता है मीठा इसलिए अमृत है यह रस है ना घुतली और ना ही तो इसमें छिलका है श्रुति में लिखा है अमृतम परमानंद सवे ध्रुवो रसहा भगवान को वेदों ने श्रुति ने रसो वह सहा रस कहा गया है श्रुति में भगवान को और वही रस श्रीमद् भागवत में भरा है भक्तों ना घुटली ना छिलका इतना सुंदर यह रस तैयार है तो क्या व्यासदेव जी ने इस रस को सबके लिए तैयार किया है नहीं व्यासदेव जी कहते कि एरे गेरे नथु गेरों के लिए थोड़ी ये भागवत का रस तैयार किया जो लोग भेद नहीं रखते उनके लिए पानी की अहमियत कौन जानता है प्यासा परम पूजी हमारे गुरु जी जिनकी कृपा आशीर्वाद से श्रीमद भागवत का प्रसाद दास को प्राप्त हुआ वो इस श्लोक की टीका बड़ी सुंदर करते हैं परम पूज्य गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि एक प्याऊ थे जिनका अपने घर का एक कुआ था अब वे प्याऊ सबकी करते थे सेवा अब कैसे सेवा करें साहब तो वो गड़े में पानी भरकर मार्ग में रस्ते में बैठ जाते थे तो जो प्यासा वहां से गुजरे अब जो प्यासे होते थे क्योंकि तो प्यासे की तो निगाह चारों तरफ किस क्या क्या देखती है पानी को जो प्यासे होते थे वो तो जब प्याव को देखते थे प्याओ के पास पानी के गड़े को देखते थे तो प्यासे दौड़े दौड़े आते थे प्याओ के पास पानी पीने के लिए लेकिन एक दिन उस मार्ग से उस रस्ते से एक सेठ साहब जा रहे थे अब सेठ साहब प्यासे नहीं थे अपने ध्यान मगन सीधे सीधे जा रहे हैं तो प्याऊ जी ने देखा कि इतनी गर्मी पड़ रही है शेठ साहब जी के पसीने बह रहे हैं तो क्यों ना सेठ साहब को मैं यहां बुलाकर पानी पिलाऊ ताकि इसका कष्ट दूर हो जावे ये प्याऊ के मन में विचार था तो प्याऊ जी ने कहा सेठ जी साहब जी आइए आइए गर्मी का मौसम है ठंडा ठंडा पानी है पीजिए तो सेठ साहब ने आने के अंदर दस नखरे दिखा दिया क्योंकि प्यासे नहीं है प्याऊ ने सेठ साहब को कहा सेठ जी पानी पीजिए अब सेठ साहब का पहला प्रश्न कि पानी नल से भरते हो कुएं से भरते हो या तालाब से भरते हो प्याऊ जी कहते हैं कि सेठ जी हमारे अपने घर का कुआ है अच्छा अच्छा वो तो ठीक है पानी छान कर भरते हो प्याऊ ने कहा सेठ जी मैं तो पानी छान कर भरते हूं अब सेठ जी ने प्रश्न किया अरे जिस बर्तन में आप सबको पानी पिला रहे हो उसे धोते हो कहा या जी, कोई भक्त पानी पीकर जाता है मैं शुद्ध जल से इसे धोकर फिर दूसरे भक्त को साफ गिलास में पानी पिलाता हूं अब भक्तों यहां पर एक बात ये जानने वाली है कि सेठ जी ने इतने प्रश्न क्यों किए तो गुरुजी बताते हैं कि सेठ जी ने प्रश्न इतने इसलिए कर लिए क्योंकि शेठ जी प्यासे नहीं थे जो प्यासे होते हैं वे ये नहीं सोचते कि कथा करने वाले का कंठ बहुत सुंदर है कि नहीं होगा अरे हमें तो निवेदन नहीं हम क्यों जाएं? हमें बुलाया नहीं हमारे पास तो आए नहीं ना तो कोई पत्र आया ना तो कोई कार्ड आया अरे उसकी कथा हम क्यों सुने उसे तो कुछ आता ही नहीं है इतने प्रश्न करने वाले वो लोग होते हैं जो प्यासे नहीं होते हैं लेकिन भक्तों जो प्यासे होते हैं गुरुजी कहते हैं कि उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं उनके कान में केवल शब्द आ जावे फलानी जगह पर श्रीमद भागवत की कथा हो रही है वो दौड़े दौड़े जाते हैं किसके लिए भागवत कथा के लिए जाते हैं तो व्यासदेव जी भी रसिक और भावक जन उनको बुला रहे हैं दूसरों को नहीं बुला रहे तो यहां पर व्यासदेव जी ने आदेश और आशीर्वाद दोनों बात कह दी अब श्रीमद् भागवत को हम मरम करते हैं पावन तीर्थ नैमी शरणिया से पावन तीर्थ नैमी शरणिया में सोन का अधिक अठासी हजार ऋषि एकत्र हुए हैं और कलयुग को आया जानकर हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को इन्होंने किया आरंभ जब ऋषियों को पता लगा कि परम पूज्य श्री सुतगो स्वामी जी आने वाले हैं तो ऋषि वर तीन बजे उठे ता एक दातु मुनिया प्रातरहुत हु तीन बजे उठकर देव स्नान करते हैं तीन बजे स्नान को बताया गया देव स्नान चार बजे के स्नान को बताया गया है ऋषि स्नान और सूरज निकलने के बाद जो स्नान किया जाता है उसे कहा गया है राक्षस स्नान इन ऋषियों ने देव स्नान किया भक्तों ताकि हम अपने यज्ञ को जल्दी उठकर करें और परम पूज्य श्री सुद स्वामी जब आएंगे तो हम उनके मुखार बिंदु से कथा को श्रवण करेंगे सुद गो स्वामी जी आए ऋषियों के यज्ञ पूर्ण हो गए थे सुदगोस्वामी जी को ध्वत प्रणाम करकर ऊंची गद्दी पर बिठाया उनका पूजन आदि किया ऋषियों ने कहा कि महाराज जब आप आए हो तो हम आपके मुखारविंदु से कथा को सुनना चाहते हैं सुदगोस्वामी जी की नज़र यज्ञ पर थी सुदको स्वामी जी कहते हैं आप यज्ञ कर रहे हो ठीक है यज्ञ करो अरे ऋषियों ने कहा महाराज हम यज्ञ नहीं करना चाहते हम तो आपके मुखारविंदु से कथा को सुनना चाहते हैं लेकिन सुदगोस्वामी जी कह रहे नहीं नहीं आप यज्ञ करो क्योंकि यज्ञ के अंदर अग्नि नहीं थी धुआं उठ रहा था एक ऋषि मुनि ने सुदगो स्वामी जी की ओर देखा यज्ञ की ओर देखा एक बर्तन में पानी भरकर उन्होंने जो धुआं उठ रहा था उसमें पानी डाल दिया आके सुदगो स्वामी जी के चरणों में गिर गए महाराज अब तो आपको विश्वास हो गया कि हम आपके मुखार बिंदु से कथा सुनना चाहते हैं और वो भी भगवत प्रायण कथा कौन सी भगवान की लीलाओं से संबंध रखने वाली भगवान के भक्तों के चरित्र से संबंध रखने वाली ऐसी पवित्र कथा आप हमें सुनाइए और हम सबका आप कल्याण कीजिए एक बात को कहते हुए कथा को आगे लेकर चलते हैं सुदगो स्वामी जी के विषय में हम तो ये माइक के माध्यम से कथा आप सबको सुना रहे हैं अब जिसके पास स्पीकर हो वो तो कान को थोड़ा ऊपर नीचे करने लग जावे उधर ज्यादा ही आवाज जा रही होगी सुद गो जी के समय तो ये माइक नहीं था तो कथा कैसे करते होंगे श्री सुद गोस्वामी जी अगर कोई कहे कि सुध गोस्वामी जी चिल्ला कर कथा करते होंगे जोर से कहकर कथा करते होंगे तो जो करीब में बैठा हुआ उसका कान का पर्दा ही पट जावे और अगर कहो कि आस्था कथा करते होंगे आराम से कहते होंगे तो पीछे वाले को तो आवाज ही नहीं जावे अट्ठासी हजार ऋषि मुनि हैं, कैसे सुद्ध गोस्वामी जी कथा करते हैं कैसे उनकी वाणी है तो सुद गो स्वामी ही जी की जो वाणी है वर्षा का पानी नहीं होता उसकी तरह है वर्षा का पानी सबके ऊपर एक सम्मान बरसता है ऐसा नहीं वहां पर ज्यादा गिर गया तो यहां पर कम गिर गया ऐसा नहीं और सुद गो स्वामी जी की भी ऐसी ही वाणी थी वो कथा करते थे जितनी आवाज करीब में बैठे हुए संत उनको आ रही और उतनी ही आवाज जो पीछे सबसे बैठे थे उन्हें भी आती थी ऐसी उनकी वाणी थी सुधगोस्वामी जी अब भक्तों यहां पर ऋषिवरों ने सलाह की अट्ठासी हजार ऋषि हैं और सोनक जी एक अट्ठासी हजार ऋषि अनेक अब सब ऋषिवर सुद गो स्वामी जी से करते हैं प्रश्न तो भागवत महापुराण के अठारह हजार श्लोक और अट्ठासी हजार ऋषि मुनि अगर प्रश्न करते हैं तो अट्ठासी हजार तो इनके ही श्लोक बन जाएंगे भागवत तो बहुत मोटा हो जाएगा अब तो सब ऋषियों ने सलाह की और सलाह कर कर केवल छे प्रश्न किए और छे प्रश्न भी ऋषिवर खुद नहीं पूछ रहे हैं परम श्रोता मुख्य श्रोता थे सोनक जी सब ऋषिवरों ने अपने प्रश्न सोनक जी से कहे अब सब ऋषियों की ओर से प्रश्न करेंगे सोनक जी केवल छे प्रश्न भागवत का पहला प्रश्न है भक्तों प्राणी मात्र कल्याण जीवों का कल्याण कैसे हो यह भागवत का पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है जितने भी पुराण आदि वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र ये सब हमको पढ़ने हैं ये सब हमको सुनने तब हमारा कल्याण होगा तो जितने भी शास्त्र है उसका निचोड़ वो बताइए तीसरा प्रश्न सूत जाना सि भगवान सत्ताम पति देवक्यं वासुदेवस् जा तो य हे परम पूज्य सद स्वामी जी आपका कल्याण हो हमारा प्रश्न ये है तीसरा कि जो अजन्मा जिनकी इच्छा मात्र से संसार पैदा होता है पलता है विनाश हो जाता है ऐसे सचित भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र बनकर क्यों आ गए साहब कृष्ण के जन्म के विषय में भक्तों तीसरा प्रश्न है क्या कारण है संसार के कर्ता धरता अपने धाम से ही सब लीला करने वाले परमात्मा उन्हें यहां पर आने की क्या आवश्यकता हुई क्यों बने वे देवकी के पुत्र और ऋषियों का चौथा प्रश्न कि देवकी के पुत्र तो बन गए बलराम जी के संग उन्होंने कौन कौन सी लीला करी तो चौथे प्रश्न में भगवान कृष्ण के कर्म के विषय में पूछ रहे हैं ऋषिवरों जितनी भी ऋषिवर हैं वो भगवान के कर्म के विषय में पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कर्म किया पांचवा प्रश्न ऋषियों का है कि अब तक भगवान ने कितने अवतारों को धारण किया और कितने अवतार भगवान धारण करेंगे तो पांचवे प्रश्न के अंदर भगवान के अवतारों के विषय में ऋषिवर कुछ और अंतिम जो प्रश्न है छठा प्रश्न ब्रोही योगेश्वरम कृष्ण ब्रह्मणम धर्म वर्णमी स्व कस्थाई मधुनो पते धर्मम कम क्षण गता भगवान अपने गोलूक वृंदावन धाम चले गए धर्म किसकी क्षण में रहा किसे सौंप गए ये महाराज हमारा छठा प्रश्न है कितने सुंदर ऋषि मुनियों के प्रश्न हैं हम तो कथा में किसी को प्रश्न का मौका नहीं देते हैं कि समय इतना होता नहीं प्रश्न का मौका दे तो प्रश्न आपको पता कैसे होते हैं अब भगत तो समझते लेकिन आम लोग तो समझते नहीं है एक आता है राम जी जंगल में क्यों रो रहे हैं अब भैया जंगल में राम जी रो रहे हैं आपको कोई परेशानी हो गई एक प्रश्न करता है भगवान ने इतनी सारी बीवियां क्यों रख ली अब सुदो स्वामी जी को परेशानी नहीं हो रही है सोन ऋषि मुनि यह अट्ठासी हजार ऋषि मुनि सुन रहे हैं कि भगवान के इतने सा, इतने सारे विवाह हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं प्रसन्न हो रहे हैं सुनकर सुखदेव महाराज जी हमारे ब्रह्मचारी हैं गदगद हो रहे भगवान की विवाह लीला को सुनाकर परीक्षित महाराज जी इतने प्रेम से सुन रहे हैं इन सब को परेशानी नहीं हुई परेशानी तो हमारे लोगों को होती है कि भगवान ने इतनी सारी पत्नियां क्यों रख ली भैया आपको इतना कष्ट हो रहा है क्यों हो रहा है आपको कष्ट कोई आपके रिश्तेदार तो नहीं थी यहां पर ऋषि मुनियों ने क्या प्रश्न किए हैं जीवों के कल्याण के लिए शास्त्र का सार क्या है भगवान देवकी के पुत्र क्यों बनकर आए भगवान ने कौन कौन सी लीला करी भगवान के कितने अवतार और भगवान जब अपने धाम को गए तो धर्म किसे देकर गए ये प्रश्न स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं गदगद हो गए क्यों गदगद हो रहे सुद्ध स्वामी जी क्योंकि आज सुधगो स्वामी जी को कृष्ण कथा कहने का उत्सव प्राप्त होगा और एक भक्त के लिए इससे बड़ी कोई भाग्य की बात ही नहीं है इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं उनके जीवन मेरी सेवा में लगे रहते हैं और वो एक दूसरे को मेरी कथा बताते हैं और कथा कहने से उन्हें बड़ा संतोष मिलता है बड़ा आनंद मिलता है तो सुद स्वामी जी कौन अरे सुद स्वामी जो वे महापुरुष है जिनको व्यासदेव जी ने भी आशीर्वाद दिया और साक्षात बलराम जी शेष जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है ऐसे कृष्ण भक्त सुदगो स्वामी जी गदगद हो गए और ऋषि वरों को कहते कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा पहले मेरे गुरुदेव के पुत्र श्री सुखदेव महाराज जी के चरणों में मुझे नमन करने दो तो भक्तों बड़ा सुंदर सुद्धगोस्वामी जी ने दो श्लोकों में श्री सुखदेव जी के चरणों में नमन किया आइए हम भी प्रेम भाव से श्री सुखदेव महाराज जी के चरणों में नमन करते उन्हीं की कृपा से भागवत सुनने का और कहने की जो शक्ति हमें प्राप्त होती है साहब और पुण्य और फल भी हमें मिलेगा यम प्रवचन तम पे पेत कृत्यम दिपाएनो हविर कहा तरहा जुहावा पुत्रेति ती तया तरु बिने संतम सर्वूता हृदय मुनिमा नोस्मी याश्वान्न भाहोमखिश मध्यात्मदीपति तृषिता तसारी तो करुण यहा पुराण मां पिंगला के गर्भ से जन्म लिया सुखदेव महाराज जी जन्मते ही वन में जा रहे हैं वर्ष मां के गर्भ में रहे बाहर नहीं आ रहे थे व्यासदेव जी ने कहा बोले बाबा नहीं आएंगे अरे क्यों नहीं आओगे बोले विष्णु की माया से हमें डर लगता है वो तो भगवान विष्णु ने आकर कहा कि सुखदेव मैंने अपनी माया को हटा दिया है आ जाओ तुम तो जन्मते ही कहा जा रहे हैं श्री सुखदेव महाराज वन में जा रहे हैं सुखदेव जी बारह वर्षो तक माँ के पेट में और जन्म लेते ही सोलह वर्ष के हो गए वन में जा रहे हैं व्यास देव जी अपने पुत्र को पुकार रहे हैं पुत्र पुत्र रुक जाओ व्यास देव जी को कोई उत्तर सुखदेव जी नहीं देते लेकिन सुखदेव जी की ओर से वन में वृक्ष और पर्वतों ने आवाज दी कैसे आवाज दी क्योंकि व्यासदेव जी जब कहते थे पुत्र तो वो आवाज पर्वतों में गूंज कर व्यासदेव जी के कान में आती थी मानो वन में वृक्ष और परबत व्यासदेव जी को चिढ़ा रहे हो ऐसे संसारी मुह का त्याग करने वाले श्री सुखदेव महाराज जी के श्री चरणों में हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से श्रीमद भागवत अमृत कहा अरे श्रुति पुराण इन सब के रस को निकालकर श्रीमद भागवत कथा जीवों के कल्याण के लिए कही जिनको नमन करने से जिनकी कृपा से जीव को भागवत सुनने की शक्ति प्राप्त होती है भागवत कहने की शक्ति प्राप्त होती है ऐसे परम पूज्य श्री सुखदेव महाराज जी को बारंबार नमन है कोटि कोटि नमस्कार है